भगवान श्री शिव जी का हिमवान पर्वत में निवास करना आप तो महान तप के द्वारा यत्नों में प्रायण देवों के द्वारा भी प्राप्त नहीं हुआ करते हैं हे जगन्नाथ मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप स्वयं ही यहां पर पधारण कर उपस्थित हो गए मैं तो यही समझता हूं कि मुझसे अधिक धन्ने कोई भी नहीं है और ना मुझसे अधिक कोई पुण्यशाली ही है जो कि आप तपस्या करने के लिए हिमवान के पृष्ठ पर स्वयं ही समुपस्थित हो गए हैं हे परमेश्वर मैं तो अपने आप को देवेंद्र से भी अधिक मानता हूं कि गणों के सहित आपके द्वारा स्वेच्छा से जिस समय में मैं प्राप्त हो गया हूं इतना कह कर गिरिराज구나 अपने घर में आ गए थे और उसने नियम के लिए अपने परिवार वालों को तथा गणों को आदेश दिया था आज से कोई भी गंगा उत्रण पर नहीं जाएगा मेरे शासन के बिना गिरिराज हिमवान ने रीति से अपने लोगों को नियमित करके तिल पुष्प कुशा और फल लेकर शीघ्र ही अपनी ही पुत्री के साथ भगवान शिव के समीप गमन किया था इसके अनंतर ध्यान में परायण जगन्नाथ प्रभु के समीप में गमन करके सब गणों से समन्वितता काली अपनी पुत्री से प्रणाम करवाया जो तिल पुष्प आदि थे वह सभी उससे उनके आगे रख दिया फिर अपनी पुत्री को आगे करके उस शैलों के राजा ने भगवान शंभू से यह कहा हे भगवान मेरी पुत्री आपकी आराधना करने के लिए समादिष्ट है और आपकी आराधना की इच्छा से यहां पर लाई गई यदि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह है तो आप इसको सेवा करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कीजिए इसकेनंतर भगवान शंकर ने उसका अवलोकन किया वह प्रथम यौवन में आरूढ़ थी और उसके विकसित कमलों की सदृश्य एवं उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान था वह समग्र केशों के समूह से वेष जलजम्बिका को प्राप्त हुई थी उसकी ग्रीवा कम्मू के समान थी उसके नेत्र विशाल थे और उसके दोनों कानों का जोड़ा परम सुंदर एवं उज्जवल था मृणाल के सदृश्य आयत पर्यंत बाहुओं के युग्म से वह परम मनोहर थी उसके कुंडलों के स्थान में कमल थे और पीन एवं उन्नत स्तनों से शोभित थी सुंदर और क्षीर्ण मध्य भाग के धारण करने वाली थी और उसके दोनों पादों से वह परम मनोरम थी मध्य भाग से क्षीर्ण महान सत्व वाली स्थूल सूक्ष्म वाली धन से वृत्त से उज्जवल थी उसकी जंघाएं सुंदर नाग के जमान उसकी नासिका थी और वह निम्न नाभि से घोषित थी उसकी उरओं के अग्रभाग सुव्रत और सुंदर थे तीन संस्थाओं में गंभीर और छह स्थानों में समन्नत थी सभी सुलक्षनों से संपन्न वह तीनों लोकों में दुर्लभ थी ध्यान के पिंजरे में बंदे हुए मुनियों के मन को भी दर्शन करने ही से भ्रष्ट करने में समर्थ वा योषतों के समूह की शिरोमणि उस मनोहर को देखकर तपस्या के लिए नित्य ध्यान करने वालों को विघ्नों का हेतु और अनुराग को बढ़ाने वाली तथा काम रूपी थी उस गिरिराज के वचन से उसकी पुत्री को भगवान शंकर ने जो गौरव से भी गौरव थे सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया था भगवान शंभू ने कहा कि शैलराज यह आपकी पुत्री अपनी सखियों के साथ नित्य ही मेरी सेवा करने के लिए निर्भीक होकर स्थित रहे यह कह कहकर भगवान हरि ने उस देवी को सेवा के लिए ग्रहण कर लिया था यही महान धैर्य है कि विघ्न बाधा न कर डालें विघ्न रहित विघ्न के हेतु को पराभूत करके जो पर्वत होता है वह तपों का महत्व है और तपस्वियों की धीरता है इसके अनंतर गिरिराज अपने परिचारकों के सहित अपने पुर में आ गया था और भगवान शंभू ध्यान के योग से परेशान का चिंतन करने के लिए स्थित हो गए काली अपनी सखियों के साथ महादेव चंद्रशेखर की सेवा करते हुए गमन और आगमनों के द्वारा स्थित हो गई थी किसी समय वह सखियों के सहित भगवान शंकर के आगे सुगीत का विस्तार करते हुए पंचम स्वर में गान किया करती थी जिस समय वह भगवान हर के कुछ पुष्प आदि समिधा और जनसै सखियों के सहित स्नान का सत्कार करती हुई उस समय वह निवास पर करते हुए किसी समय नियत रूप से शिव के मुख का विक्ष करती हुई शकाम होकर उनके विषय में चिंतन करती थी तब भी वह हर के मुख का चिंतन किया करती थी किसी समय यह भूतेश्वर मेरा प्राणी ग्रहण करेंगे और अनेक सद्भावों की भावनाओं से मेरे साथ रमण करेंगे ऐसी चिंता में परायण होते हुए काली स्वप्न में परमेश्वर का अर्चन करते हुए सदा नहीं परम प्रभु की चिंता में तत्पर रहा करते थे आगे काली जब महेश्वर का ध्यान करती थी तब भगवान भूतेश ने उसको स्वभाव में परिस्थिति हुए जाना किंतु उस समय वह गर्ववत बीजों से युद्धेह वाली है इससे उस समय में उसको ग्रीस ने अद्रत व्रत वाली को भर्य बनाने के लिए ग्रहण नहीं किया था महादेवी ने उस समय उसे देखकर ही सोचा कि गिरि की पुत्री किस प्रकार से तपस्या के व्रत को करेगी किए हुए व्रत से और संस्कारों से गर्ववी से वर्जित काली को जो निजा और अते दोषताएं अपनी प्यारी भर्य के रूप में ग्रहण करूंगा व्रत से और संस्कारों से गर्व के बीज की विमुक्ति होती है इससे जैसे भी यह काली व्रत करे यह कैसे युक्त होवे भूतेश शंभूय चिंतन करते हुए समय में मन लगाने वाले होकर स्थित हो गए थे ध्यान में भक्ति भाव से शंभू की अत्यधिक सेवा किया करती थी और जिस महात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन किया करती थी ध्यान में परायण वह नित्य ही प्रत्यक्ष हुई काली को भूलकर पूर्व वृतांत को देखते हुए भी नहीं देखते थे इसी बीच में दैत्यों का राजा तारक ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत ही घमंडी होकर देवों और सभी लोगों को वादा दे रहा था तीनों लोगों को अपने वश में करके वह स्वयं ही इंद्र बन गया था उसने सब देवों को भगाकर उनके पदों पर अपने दैत्यों का नियोजन कर लिया था उसके राज्य में यम अपनी इच्छा से लोगों का नियोजन नहीं करता था उसके भय से सूर्य भी लोक को ताप नहीं दिया करता था चंद्रदेव तो अपनी किरणों के द्वारा उनका नम्र साचिव किया करता था अर्थात दास होकर वह रात दिन उनकी सेवा में ही निरत रहता था वायु सदा ही सुगंध गंभीरता और शीतलता से एवं स्निग्धता से समन्वित होकर उस नrb के शासन से उसको बीजित करता हुआ ही बहन किया करता था कुबेर भी तारक की इच्छा से यत्न पूर्वक सावधान होकर उसकी सेवा किया करता था तारक के शासन से अग्नि रसोइया हो गया था उस समय उसकी इच्छा से ही सदा भोज्य व्यंजनों को दिया करता था नृत्य समस्त राक्षसों के सहित निरंतर भय से अश्व गज और वाहनों को चराता था वह तारक सुरों से द्वेष रखता था और नृत्य करते हुए अप्सराओं के स्तुवन करने वाले सूत और मागदों का गान करने वाले गंधर्वों के साथ बलिभांत क्रीड़ा कर किया करता था इस रीति से तीन लोकों में देवों के जो भी सार सार थे उन सब का उसने ग्रहण कर लिया था उसने सभी देवों को जिनमें इंद्र प्रमुख थे अविरवादित कर दिया था तब सब देवगण अनाथ होते हुए भी उत्तम नाथ ब्रह्मा जी की शरण में प्राप्त हुए थे उन देवों ने प्रणाम करके जिन सम् में पुरहुत अगुवा थे महान आत्मा वाले सब लोगों के पितामह से यह बोले देवों ने कहा हे लोगों के स्वामिन death के तारक आपके दिए हुए वरदान से बहुत ही घमंडी हो गया है बलपूर्वक उसने हम सबको निरस्त करके हमारे देशों को स्वयं ही ग्रहण कर लिया है हम लोग जहां-तहां पर स्थित हैं वह हमको दिन-रात वादा दिया करता है हम लोग भागे हुए हैं और सभी दिशाओं में तारक को ही देखा करते हैं अग्नि यम वरुण नेरित्य वायु और मनुष्य धर्म वाला सब परकरों से युक्त है हे ब्राह्मण ये सब देवगण उसके द्वारा पीड़ित हैं और उसके ही शासन से उसके ही अनुजीवी होकर उसके कार्यों में इच्छा न करने पर निरत रहा करते हैं जो स्वर्ग में देवों की वनिताएं अप्सराओं के समुदाय तथा लोकों में सार पदार्थ हैं इस समय ना तो यज्ञ ही हो रहे हैं और ना तपस गण तपस्या ही किया करते हैं तथा दान धर्म आदि कुछ भी लोकों में प्रवर्त नहीं हो रहे हैं उसका सेनापति पापी क्रौंच दानव है वह पातालों में जाकर प्रजा को रात दिन बाधा दिया करता है हे पितामह उस तारक ने संपूर्ण त्रवहन को हत कर लिया है यह संपूर्ण जगत उसी के द्वारा हरण किया हुआ है इस पापी से आप हमारा परित्राण करिए हम लोग जहां पर जाकर स्थित रहेंगे उस स्थान को बतलाईए हे लोकनाथ आप तो जगत के गुरु हैं उनके द्वारा हम सब स्थान से विरष्ट कर दिए गए हैं आप ही हम लोगों की गति हैं साष्टा हैं आप ही हमारे रक्षक पिता हैं प्रसूत करने वाले हैं आप ही भूनों के स्थापक पालन करने वाले और करते हैं हे प्रजापति जब तक हम लोग तारक नाम वाली अग्नि में भस्म होकर दग्ध ना होवें अब आपको वैसा ही करना समुचित है अर्थात वैसा ही करने के लिए आप योग्य हैं ब्रह्मलोक में पितामह ने सुरों के इस वचन का श्रवण कर उन समस्त सुरों से कहा ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ही वरदान से तारक समृद्ध हुआ है हे देव गणों अब मेरे ही वरदान से मरण मुझसे होना युक्त नहीं होता आपका भी प्रतिकार होना ही चाहिए किंतु मैं आपके द्वारा प्रेरित होकर भी भली भांति कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकता इस कारण से जैसे तारक ही तारक स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो वैसा आप लोग मुझसे समझ में मैं तो उपदेश ही कर देने वाला हूं मेरे द्वारा तारक नहीं होगा और वनमाली प्रभु के द्वारा के योग्य नहीं होगा ना हरि के द्वारा तथा अन्य सुरों और मनुष्यों के द्वारा वह जा सकता है उसको तपस्या करते हुई वरदान मैंने दे दिया था हे सुरोत्तम इसका एक उपाय मैंने सोच लिया है उसे आप पूरा करिए